बकरी को पकड़ो नाइजीरिया में बाजार का एक दिन पोली अलाकीजा अयोका देखो मैं बाजार जा रही हूं जरा बकरी का ध्यान रखना मदद करो पता नहीं मेरी बकरी कहाँ चली गई मामा कुड़ी क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं आय अयोका पर मेरा एक भूना केला गायब है मुझे अब सिर्फ दस ही दिख रहे हैं ब्रेडी क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरी एक डबल रोटी गायब है मुझे अब सिर्फ नौ ही दिख रही है बाबा आकिनाड़े क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं आयोका पर मेरा एक पेंट का डिब्बा गायब है मुझे अब सिर्फ आठ ही दिख रहे हैं मा एल क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं आयोका पर मेरी एक मुर्गी गायब है मुझे अब सिर्फ सात ही दिख रही है अंकल नामड़ी क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं आयोका पर मेरा एक काला चश्मा गायब है मुझे अब सिर्फ छे ही दिख रहे हैं आंटी वेमीमो क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरा एक विग यानी नकली बाल गायब है मुझे अब सिर्फ पांच ही दिख रहे हैं होगा क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरी एक नई ड्रेस गायब है मुझे अब सिर्फ चार ही दिख रही है लियोलोमोन क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरा एक बच्चा गायब है मुझे अब सिर्फ तीन ही दिख रहे हैं आंटी बिंपे क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरा एक हैंडबैग गायब है मुझे अब सिर्फ दो ही दिख रहे हैं ओनी बाटा क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका पर मेरा एक जूता गायब है मुझे अब सिर्फ एक ही दिख रहा है ओनी क्या आपने मेरी बकरी देखी है नहीं अयोका मैंने तुम्हारी बकरी नहीं देखी है पर मेरी टोपी कहाँ गायब हो गई अयोका क्या तुमने बकरी देखी है नहीं मां पर तुम जरा यहाँ आकर देखो मेरा केला मेरी डबल रोटी मेरा पेंट का डिब्बा मेरा चश्मा मेरा विग मेरी मुर्गी मेरी ड्रेस मेरा बेटा मेरा हैंड मेरी टोपी और मेरा जूता मेरी बकरी यूरूबा लो अयोका नाइजीरिया की रहने वाली एक यूरो लड़की है यूरो वहां की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है वे अपने संगीत नृत्य और कला के लिए जाने जाते हैं आपने संग्रहालयों में ओयो योयो की ओयो की लकड़ी की नक्काशी या बेलिंग की काशी की मूर्ति देखी होगी कुछ यूरुबाओं के चेहरे पर आदिवासी चिन्ह होते हैं हालांकि यह यह अब उतने नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे योरुबा लोगों के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और दूर के रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद करते हैं जो लोग समुदाय के लिए बहुत कुछ करते हैं उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है योरुबा को हंसना और आनंद लेना पसंद होता है कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर सबसे खुश लोगों में से कुछ हैं। यरुबा लोग दुनिया के कई कोनों में चले गए हैं वे जहां भी जाते हैं वे अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हैं यदि आप ध्यान से देखें तो आप लंदन में किसी को रतालू बेचते हुए देख सकते हैं या आपको न्यूयॉर्क में ढोल की थाप सुनाई दे सकती है यरुबा के हर नाम के पीछे कहानी होती है आयो का अर्थ है आनंद अयो वो है जो हमें खुशी देती है ल्या का अर्थ है माँ यो यौलोमन कई बच्चों की माँ है यदि आप ताइयो तो इस कहानी में अयोका की माँ चर्च जा रही है उसके कपड़े फीतों से बने हैं उसने पारंपरिक यूरुबा कपड़े पहने हैं एक बांधने वाली स्कर्ट एक साधारण ब्लाउज और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक विस्तृत सिर की पगड़ी कैप्ट अंकल लैटिन का गाउन हाथ से बुने हुए कपड़े की पतली पट्टियों से बना है और उसमें सुंदर कढ़ाई है आप किसी भी शहर की में पुरुषों को इस कपड़े को छोटे करगे पर बुनते हुए देख सकते हैं सूती कपड़े पहनते हैं ये आमतौर पर मोम की छपाई छपाईड से बने चमकीले पैटर्न से सजे होते हैं यरुबा भाषा कस्बों में ज्यादातर लोग अंग्रेजी और युबा बोलते हैं अभिवादन बहुत महत्वपूर्ण है और युवा लोगों को अभिवादन करते समय हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए यही कारण है कि अयोका को लोगों के लोगों को सही ढंग से संबोधन करना जरूरी है होगा यानी सर बाबा यानी चाचा या श्री ओनी एक व्यापारी को दी गई उपाधि चाचा या चाची से शुरू करना इसका मतलब यह नहीं है कि आंटी वेमीमो वास्तव में उसकी चाची है लेकिन यह सम्मान और दोस्ती के प्रतीक है एक से दस तक में एक यानी इन दो यानी इजी तीन यानी ईटा पांच यानी आरुण यानी ईफा सात यानी ईजे, आठ यानी यानी एरुबा में हेलो बोलने के तरीके। ई कारो मतलब गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात ई यानी गुड आफ्टरनून यानी शुभ दोपहर ई एरुले मतलब गुड अर्ली इवनिंग मतलब संध्या से संध्या के समय और इकू आले मतलब गुड लेट इवनिंग मतलब संध्या के बाद चार इरीन होता है और दस इवा अयोका का दैनिक जीवन अयोका एडेमोला परिसर की इबादान में रहती है कई परिवार या एक बड़े परिवार से बहुत से लोग एक परिसर साझा करते हैं हर कोई एक दूसरे की मदद करके खुश होता है और यहां तक कि बच्चों को भी जब वे स्कूल से वापस आते हैं तो उन्हें अपने अपने काम करने होते हैं वे छोटे भाइयों या बहनों की देखभाल करते हैं परिसर में झाड़ू लगाते हैं कुएं से पानी खींचते हैं या भोजन तैयार करने में मदद करते हैं अयोका का काम था बकरी की देखभाल करना इबादान में ज्यादातर लोग यूबा हैं, कुछ ईसाई हैं तो कुछ मुसलमान वहाँ कई अलग अलग चर्च और मस्जिद है बाजारों में भी आप एक छोटे से चर्च या एक छोटे से शांत स्थान को देख सकते हैं जहाँ मुसलमान प्रार्थना करते हैं मुख्य ईसाई और मुस्लिम पवित्र दिनों को मनाते हैं मनाने के लिए कई सार्वजनिक छुट्टियाँ होती हैं बच्चे स्कूल से छुट्टी पाकर खुश होते हैं लेकिन वे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी सीखते हैं बाजार का दौरा अयोध्या के कस्बे का बाजार बहुत व्यस्त गर्भ और शोर शराबे वाली जगह है हर किसी कोने में कोई न कोई कुछ न, कुछ न कुछ बेच रहा होता है हमेशा खाना बनाया जा रहा होता है अयोध्या के परिसर के बाहर मामा कुड़ी बोली बेचती है यह भुना हुआ केला है आप एक महिला को आकारा बनाते हुए भी देख सकते हैं यह एक तला हुआ बीन केक है जिसे आमतौर पर नाश्ते के रूप में खाया जाता है मामापुट के इबुका यानी छोटे रेस्तोर के बाहर कुछ महिलाएं रतालू पी रही हैं। बिक्री के लिए प्रत्येक वस्तु को खूबसूरती से प्रदर्शित किया जाता है भले ही वह सिर्फ एक सफाई ब्रश हो फलों का ऊंचा ढेर बनाया जाता है मूंगफली के छोटे पिरामिड बनाए जाते हैं स्मोक्ड कैटफिश को लाठी पर घुमाया जाता है लेकिन इन विशाल घूंगों को देखें क्योंकि वे अपनी टोकरी में रहने से इनकार करते हैं आप जहां भी जाएंगे वहाँ छोटी छोटी बकरियां जरूर होंगी आपको लगता होगा कि बकरी खो गई है लेकिन वहाँ हर कोई अपनी बकरी को अच्छी तरह जानता है नाइजीरिया कहाँ है अधिकांश यूरोप पश्चिम अफ्रीका में दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया से आते हैं नाइजीरिया भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में है इसलिए आप नाइजीरिया में कभी भी हो, वहाँ का मौसम हमेशा गर्म होगा दो ऋतुएं होती हैं लगभग मई से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है जब यह बहुत गीला और आद्र होता है शुक्र मौसम नवंबर से शुष्क मौसम नवंबर से अप्रैल तक होता है जब यह गर्म और शुष्क होता है उत्तरी नाइजीरिया के हिस्से अर्धरेगिस्तानी है और उनमें बहुत कम बारिश होती है दक्षिण में यह बहुत उष्ण उष्ण है कभी वहां बड़े जंगल हुआ करते थे लेकिन खदानों के लिए जगह बनाने के लिए बहुत सारे जंगल साफ़ कर दिए गए हैं नाइजीरिया की राजधानी शहर अबुज़ा है यह देश के बिल्कुल मध्य में है मुख्य बंदरगाह और व्यापार केंद्र लागोश है अयोका पर परिवार ने बकरी की जिम्मेदारी छोड़ी है लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बकरी गायब हो जाती है भगोड़ी बकरी बाचार की तमाम सालों के बीच परेशानी पैदा करती है क्या अयोका आखिर में अपनी शरारती बकरी को बकरी को पकड़ पाएगी